शिवपुराण शत्रुद्र सहिता नंदीश्वर जी कहते हैं मणे अर्जुन के योग कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया और उन भिल्लराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक का सुनाया उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहाँ गए उधर पांडवपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बांध ले सामने आकर डट गए तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से योग कहलवाया किरात ने कहा तपस्विन तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो अरे अब तुम बाहर छोड़कर जल्दी भाग जाओ क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो तुम्हारे भाई दुख में पीड़ित हैं स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी नंदीश्वर जी कहते हैं मुने जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुँचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तारपूर्वक का सुनाया उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूध से पुनः कहा दूध तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएगी यदि मैं तुम्हें अपना वार दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होंगे इसलिए भले ही मेरे दुभाई दुखार्थ हो जाए तथा मेरी सारी विद्याएँ निष्फल हो जाए परंतु तुम जाओ और तो सही मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता नंदीश्वर जी कहते हैं मुने अर्जुन ने अर्जुन के योग कहने पर वह दूध पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उसके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी उन्हें सुनकर किरात में सारी शेरानायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया फिर निकट जाकर उनके साथ में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़ कर उन्हें घुमाने लगे उस समय भक्त वहादेव जी हंस रहे थे उन्हें भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था, था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवस्ता के कारण मुस्कुराकर कर वही अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था शिव जी ने वही रूप दिखाया तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ फिर वे लज्जित होकर स्वयं साफ करने लगे अहो जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो ये हैं हाय इस समय मैंने यह क्या कर डाला अहो भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है फिर मेरे तो बिसाथ ही क्या है उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है मैं तो उनके द्वारा छला गया इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया फिर खिन्न से यू कहा अर्जुन बोले देवासीदेव महादेव आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं सर्वेश आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है आपने तो मुझे छल लिया प्रभु आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिकार है नंदेश्वर जी कहते हैं मुने इस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन को महान पश्चात हुआ तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए यह देखकर भक्तवत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यो बोले शंकर जी ने कहा पार्स तुम तो मेरे परम भक्त हो अतः खेद न करो यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी इसलिए तुम शोक त्याग दो